अर्थ तेजस्वी सोम रस अलंकृत होकर पिता की पुत्री की भांति वायु के पास जाता है पिता जीवित है ऐसी पुत्री अलंकृत होकर अपने पति के घर जाती है उस प्रकार से सोम रस वायु के पास यज्ञ स्थान में जाते हैं तथा बाद में उनका यज्ञ में अर्पण किया जाता है अर्थ तेजस्वी यह सोम रस पात्र में रस निकाल कर रखे अन्नों से संयुक्त होकर अपने यज्ञ कार्यों में इंद्र को संतुष्ट करते हैं तेजस्वी सोम रस निकाल कर यज्ञ पात्रों में रखे जाते हैं वे सोम रस गौ दुग्ध आदि अन्न से मिश्रित होकर अपने यज्ञ के कार्यों से इंद्र का बल बढ़ाते हैं अर्थ उत्तम हाथों से यज्ञ करने वाले ऋतजों तुम मेरे पास आओ मंथन करने के साथ बलवान सोम को लीजिए तथा गौ दुग्ध से सोम रस मिलाओ उत्तम पवित्र कार्य अपने हाथों से करने वाले ऋतजों मेरे पास आओ सोम को कूटने के साधनों को अपने हाथ में लो उस सोम का रस निकालो तथा उस रस में गो दुग्ध मिलाओ अर्थ हे शुक्र के धन को जीतने वाले सोम योग्य मार्ग को जानने वाला हमारे लिए बड़े धन का देने वाला वह सोम रस दे दो अर्थ इस सम्यक शोधनीय इंद्र को देने के लिए रस निकाले आनंद देने वाले सुखदाई सोम को 10 अंगुलियां शुद्ध करती हैं सप्तचत्वारिंशम सूक्तम अर्थ यह सोम इस उत्तम यज्ञ कार्य द्वारा बड़े देवों के पास बड़ा होकर पहुंचता है आनंदित होकर यह बलवान बनता है यह सोम यज्ञ में बड़ा होकर सम्मान के साथ देवों के समीप जाता है आनंदित होकर यह बलवान बनता है अर्थ इस सोम के शत्रु को नष्ट करने के कार्य वह निश्चय से धैर्यवान होकर करता है तथा ऋण भी दूर करता है सोम शत्रु को नष्ट करता है तथा धैर्य से यज्ञ करने वाले के ऋण भी दूर करता है अर्थ जिस समय इस इंद्र का इस स्तोत्र बोला जाता है उस समय इंद्र को प्रिय यह सोम रस वज्र जैसा सहस्त्र प्रकार के अन्नों को देने वाला होता है अर्थ जिस समय स्वयं कवि जैसा यह सोम अंगुलियों से शुद्ध किया जाता है उस समय यह सोम ज्ञानी को धन प्राप्त हो ऐसी कामना करता है अर्थ हे सोम तू संग्रामों में विजय प्राप्त करने वालों के धनों का विभाग करने की कामना करने वालों की भांति युद्धों में घोड़े जैसा कार्य करते हैं वैसा तू स्वयं करता है संग्रामों में विजय प्राप्त करने वाले वीर जैसा धन बांटते हैं वैसा सोम यज्ञों में आपस में यज्ञकर्ता बांट लेते हैं अष्टचपारिनशम सुक्तम अर्थ बड़े जो लोक के स्थानों में रहने वाले धनों को धारण करने वाले सुंदर ऐसे तुज सोम को श्रेष्ठ यज्ञ कार्य से हम प्राप्त करने की कामना करते हैं सोम द्विलोक में पहाड़ के ऊंचे स्थान में रहता है वह पीने में सुखदायक लगता है यज्ञ में उस सोम को हम प्राप्त करना चाहते हैं अर्थ हे सोम शत्रु को नष्ट करने वाले वरणीय बड़े महान कार्य करने वाले आनंद देने वाले शत्रु सैकड़ों नगरों को नष्ट करने वाले सोम की हम प्रशंसा करते हैं अर्थ श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले सोम धनो के प्रति राजा की भाति तुझ सोम को इस ड्यूलोक से शीन पक्षी ने बिना कष्ट के लाया है सोम को शीन पक्षी पहाड़ के शिखर के ऊपर से लाता है जिस सोम का यज्ञ में मुख्यतः उपयोग किया जाता है अर्थ उदय को प्रेरित करने वाले यज्ञ का संरक्षण करने वाले सबका निरीक्षण करने वाले देव के लिए सबको धारण करने के लिए सोम को पक्षी लाता है अर्थ यज्ञ कार्यों का विशेष रीति से करने वाला याजकों के इष्ट फल देने वाला तथा अपनी आत्मशक्ति को प्रेरित करने वाला यह सोम अधिक महत्व का स्थान यज्ञ में प्राप्त करता है यज्ञ में सोम का विशेष स्थान है यह सोम यज्ञ के कार्य करता है यज्ञ करने वालों को इच्छित फल देता है इस कारण सोम का यज्ञ में विशेष महत्व का स्थान निश्चित हुआ है एकोन पंचाशम सूक्तम अर्थ हे सोम तू द्योलोक से वृष्टि को हमारे लिए उत्तम रीति से गिराओ और जलों की लहरों को द्योलोक से नीचे भेजो तथा रोग रहित बहुत अन्न भेजो द्योलोक से वृष्टि भेजो जलों की लहरों को नीचे हमारे लिए भेजो और रोग रहित अन्न भेजो अर्थ हे सोम उस धारा से नीचे गिरो जिस धारा से शत्रु की गौएं हमारे घर में आ जाएं हमारे पास गौएं आ जाएं तथा हमारे पास रहें ऐसा यह सोम करे सोम गौओं को प्रिय है अतः जहां सोम बहुत रहता है वहां गौएं रहती हैं अर्थ हे सोम यज्ञों में देवों के लिए प्रिय होकर धारा से उदक को देवों हमारे लिए वृष्ट जल की वर्षा उत्तम रीति से दो धारा से वृष्टि होकर हमारे लिए अन्न आदि भरपूर प्राप्त होता रहे अर्थ हे सोम रस निकाला तू हमारे अन्न के लिए धारा से छाननी से नीचे दौड़कर चल इस समय देव तेरे शब्द को सुने सोम रस छाननी में से नीचे उतरने के समय शब्द करता हुआ उतरे इस समय सब यज्ञ स्थानीय देव इस सोम के शब्द को सुने अर्थ राक्षसों को मारता हुआ तेज को पहले की भांति चमकाता हुआ यह सोम रस नीचे के पात्र में गिरता है पंचाशम सुक्तम अर्थ हे सोम तेरे वेग ऊपर जाते हैं जैसे सिंधु के तरंग का शब्द होता है वह तू बाण के शब्द को प्रेरित कर सोम का रस निकाल कर उस रस को पात्र में रखने के समय सोम रस का शब्द सुनाई देता है जैसा जल के तरंगों का शब्द होता है अर्थ तेरे उत्पन्न होने के समय यज्ञकर्ता ऋत्विज ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद की तीन वाणियों के मंत्र बोलते हैं जब तू सोम ऊंचे मेढ़ी के बालों की छन्नी में से तू जाता है जब याचक लोग सोम से रस निकालते हैं उस समय ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र बोलते हैं तथा उस रस को छानते हैं अर्थ देवों को प्रिय हरे रंग के पत्थरों से कूटकर निकाले मीठे रस सोम को मेढ़ी के बालों की छन्नी में से छानते हैं यह सोम रस देवों को प्रिय है यह हरे रंग का होता है पत्थरों द्वारा कूटकर इस सोम रस को ऋतिज लोग यज्ञ के समय निकालते हैं मेढ़ी के बालों की छन्नी में से इस रस को छाना जाता है छानने के बाद इस रस को पीते हैं अर्थ हे अत्यंत आनंद देने वाले प्रांतदर्शी सोम पूजनीय इंद्र के स्थान को प्राप्त करने के लिए छन्नी में से धारा से नीचे के पात्र में जा पूजनीय इंद्र को प्राप्त करने के लिए सोम रस धारा से छन्नी में से नीचे रखे पात्र में उतरता है तथा छन्नी के बाद वह रस इंद्र को दिया जाता है अर्थ आनंद देने वाले सोम तुम्हारे अंदर मिलाने योग्य गौ दुग्ध के साथ मिलने पर हे सोम इंद्र को पीने के लिए छाना जाता है सोम रस आनंद देने वाला है वह गौ दुग्ध के साथ मिलाया जाता है तथा इंद्र को पीने के लिए दिया जाता है एक पंचाशम सुक्तम अर्थ हे यज्ञ के करने वाले ऋतथ पत्थरों से कूटकर निकाले गए सोम रस को छाननी में से छान इंद्र को पीने को देने के लिए छाननी से छान अर्थ हे अभर्यु जनों दुलोक के उत्तम अमृत जैसे अति मीठे सोम रस को वज्रधारी इंद्र को देने के लिए तैयार करो अर्थ हे सोम तुज मीठे रस रूप अन्न को वेद देव एवं मृत प्राप्त करते हैं सब देव एवं मृत नामक सैनिक सोम के मीठे अन्न रूप रस का सेवन करते हैं अर्थ हे सोम रस निकाला तू देवों की शक्ति बढ़ाते हुए इच्छा की पूर्ति करते हुए उत्तम आनंद प्राप्त करने के लिए तथा संरक्षण करने के लिए सहायक होता है अर्थ हे विशेष रीति से देखने वाले सोम धारा से चांदनी में से छाना जा तथा तेरा रस अन्न एवं यश हमें देवे सोम रस चांदनी में से छाना जाता है तथा अन्न एवं यश देता है यज्ञ से यश मिलता है द्विपंचाशम सुक्तम अर्थ तेजस्वी धन देने वाला सोम हमारे लिए बल अन्न के साथ भरपूर देवे हे सोम रस निकाला हुआ चांदनी में से नीचे पात्र में उतर अर्थ हे सोम तुझे प्रिय सहस्त्रों धाराओं से पात्र में आने वाला विस्तृत रस पुराने मार्गों से मेढ़ी के बालों की चांदनी में से नीचे उतरता है अर्थ चरु की भात जो है उसको मेरे पास प्रेरित करो तथा हे सोम अभी दान भी प्रेरित करो कूटे जाने वाले सोम पत्थरों के कूटने के आघातों से रस को बाहर प्रेरित करो सोम हमारे पास आए उस सोम को यज्ञ में हम लेते हैं तथा उसको पत्थरों से कूटते हैं और उससे रस निकालते हैं अर्थ हे बहुत स्तुत किए गए सोम जो बल बढ़ाने का हम लोगों को आदेश दे रहा है वह हमारे लिए उत्तम उपदेश है अर्थ हे सोम धन देने वाला तू हमारे संरच्छनों से सहस्णों प्रकार की शुद्ध के साधनों से धन दे कर रस निकालो।